आप सभी की तरफ से नंदिनी <laughs> I'm I'm getting like very new and good Good, good. experiences here, so I'm enjoying it a Nandini ji पहली बार आए हैं और बहुत ही अच्छा उनको लग रहा है वो आनंद अनुभव कर रही है तो निश्चित तौर पर एक अच्छा जगह उनको मिल गया है जहाँ पर आकर उनको खुशी मिल रही है मुझे बताइए की आपका जो प्रोफेशन है उसके बारे में बताइए टेल समथिंग अबाउट योर प्रोफेशन Yeah. yeah, like every day we'll have that pressure, and like we have to somehow finish the task by the end of the day. Mm -hmm. And when we come out of the, all that task, like we need something to get the peace, right? That peace I'll be getting it from here. Mm. Uh, like, uh, and everyone knows how IT sector would be. I don't need to explain that, mm. but yeah, it's kind of hectic. Jee jee jee. नंदिनी जी बता रही हैं कि आईटी सेक्टर सभी को पता है एक ठिक रहता है थोड़ा काम ज़्यादा रहता है प्रेशर रहता है और उन चीज़ों को थोड़ा सा ब्रेक देके ऐसे अच्छी जगह पे आते हैं तो जीवन का एक जो आनंद है सुकून है वो मिल जाता है तो आप लोगों के लिए यानी आप जो है जो अभी यूथ है यूथ को क्या सजेशन करेंगे किस टाइप से वो अपना आई सेक्टर में आगे बढ़े या दूसरे किसी फील्ड में आगे जाना चाहिए क्या संदेश देना चाहेंगे उनको उनके yeah, like नंदिनी बता रही हैं कि हर एक व्यक्ति का अपना अपना इंटरेस्ट रहता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं आप जिस तरह से आप अपने आप को अच्छी जगह पे अगर रखना चाहते हैं तो आप अपने अंतर मन को सुने, आपकी क्वालिटीज़ को देखें आपके चूज़ करें अपने चॉइस के अनुसार ना कि किसी लोगों के साथ जुड़ के आप जहाँ पर पैसा ज़्यादा है वहाँ पर चले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा <laughs> तो आपको अपने अंतर आत्मा के प्रति अपने इनसाइट को ज़्यादा महत्व देना है जब भी करियर की बात होती है क्योंकि करियर एक टाइम की बात नहीं लाइफ टाइम की बात है तो आप उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते तो इसलिए आपका च्वाइस अच्छा होना चाहिए इंटरेस्ट फील्ड हो तो वो आपको लाइफ टाइम तक सुकून देगा नंदिनी जी जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सबके लिए I'm so eager to give it all, but always choose your uh, career and your, you know, uh, career very wisely. And uh, and like when you come to it, you make sure that you're achieving something in your own career. And like to like if you have any like like any uh like uh any difficulties in your way, like find a, a solution to sort it out. Like for example, like I came here Madhuban, and I'm getting more positive vibes everywhere. and uh, i'm like where did i have can like i can see that peace peace of mind right which which will not be the in a large place mm -hmm. But, yeah like you have to find some interest where you where you'll get that peace within you yeah g g g नंदनी जी बहुत बहुत धन्यवाद बात ही प्यारा सा संदेश आपने दिया कि आज यहाँ पर आके आपको बहुत अच्छा लग रहा है वैसे ही आपको भी आपके जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर कुछ ऐसा आपको जगह निकालना पड़ेगा जहाँ से आपको शांति मिले तो इस चीज़ को आप ज़रूर समझें और उससे आपके जीवन में बदलाव आएगा तो थैंक यू नंदिनी जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया थैंक यू, थेंक यू. चलिए मित्रों आज हमने नंदीन जी को सुना आशा करूंगा आपको कहीं ना कहीं अपनी अंतरात्मा से जुड़ने का मौका मिल रहा है तो जुड़िए जीवन को सुंदर बनाइए इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आगे बढ़ते हैं छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते रहो मुस्कराते रहो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 नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और ढेर सारी खुशियाँ आपको आज विशेष दिन है क्योंकि हम लोग आप सभी को कुछ खास लोगों से मुलाकात करा रहे हैं तो अभी हम प्रमिला जी हमारे साथ हैं प्रमिला नारंग जी हिमाचल पालमपुर से आप यहाँ पर आए हैं और हिमाचल एक बहुत ही सुंदर टूरिज्म प्लेस है ठंडा प्रदेश है लोग हमेशा हिमाचल का नाम सुन के घूमना पसंद करते हैं जाना पसंद करते हैं तो निश्चित तौर पे ऐसे खूबसूरत जगह से आप आए हैं तो प्रमिला नारंग जी बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद ओम शांति ओम शांति कैसे हैं आप मैं जहाँ पर मुझे जो पीस मिला है जो शांति मिली है शायद मुझे और किसी भी स्थान पर नहीं मिली होगी क्योंकि मुझे सब जगह सभी तीर्थ स्थानों तीर्थ स्थानों पर जाने का मौका मिला शौक है मौका मिला मैं बहुत स्थानों पर घूमी हूँ परंतु सबसे ज्यादा पीस जो है जो यहाँ पे मुझे प्राप्त हुई है और इसी उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने मन को शांत करने के लिए अच्छी बातें सीखने के लिए बाबा जी के आशीर्वाद लेने के लिए और सभी दादियों के स्लोगंस को पढ़ने के लिए उनको अपने हृदय में उतारने के लिए आप सभी यहाँ पर कभी न कभी जब भी आपको मौका मिले तो आप आए और परंतु एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि स्वर अगर धरती पर स्वर तो किसी ने भी नहीं देखा न किसी ने बताया है जी। अगर धरती पर आपने स्वर्ग देखना है तो आप एक बार जरूर मधुवन में आइए और अच्छे विचार सुनिए अच्छी चीजें ग्रहण करिए और अपने मन को शांत करिए धन्यवाद जी, जी जी जी जी प्रमिला जी काफी अच्छी बातें आपने बताया और मैं चाहूँगा कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में एज ए प्रिंसिपल आप रिटायर हुए हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आपने काम किया है तो हिमाचल में किस तरह का शिक्षा पद्धति है किस तरह की बातें वहाँ पर है वो थोड़ा सा बताइए हिमाचल में कि मैंने पैंतीस 35 फाइव इन जॉब की है हिमाचल में अच्छा एज ए टीचर एज ए डी और वहाँ पर बहुत इंटीरियर लागे है साक्षरता वहाँ निरक्षरता नहीं है, हाँ, हाँ. है। क्योंकि जो गरीब से गरीब लोग जो भी हैं, जो लोग घरों में काम करते हैं और वो यही करते हैं कि सबसे पहले हमने अपने बच्चों को शिक्षा देनी है और हमारे मोदी जी भी बहुत सी फेसिलिटीज दे रहे हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस दे क्योंकि मैंने तो गवर्नमेंट जॉब ही की है तो मैं गवर्नमेंट ही प्रेफर करूंगी तो सभी बच्चे वहां पर बहुत शिक्षा अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं सभी स्कूलों में सभी फेसिलिटीज दी जा रही हैं, फ्री मिड मिल दिया जा रहा है खाना दिया जा रहा है बुक्स दी जा रही हैं, फ्री hmm. में सब कुछ मिल रहा है यूनिफॉर्म्स दी जा रही है तो इसलिए हमारे हिमाचल में कोई भी बच्चा निरक्षर नहीं है सभी साक्षरता वहाँ पर मेन है और सभी बच्चे सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ पर पढ़ाते हैं और मैंने बड़े इंटीरियर इलाकों में भी जॉब की है बड़े पहाड़ी इलाकों में भी तो वहाँ पर भी मुझे यही दिखाई दिया की सभी बच्चे जो हैं वो शिक्षित हो रहे हैं और मुझे पैंतीस साल का एक्सपीरियंस रहा है और अभी मेरे कई स्टूडेंट्स जो है वो कई प्रिंसिपल बने हैं कोई डॉक्टर बने हैं कोई ड्राइवर बने हैं कोई फोर क्लास बने हैं सभी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स जो हैं, वो मुझे कोई डॉक्टर भी बने हैं कोई फार्मासिस्ट बने हैं तो सभी मुझे कभी ना कभी मिलते रहते हैं और बड़े रिस्पेक्टफुली मिलते हैं और हमें ये ही सबसे बड़ा अनुदान है कि हमें ये इसी से खुशी मिलती है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे कहाँ ऊंची ऊंची पदवे पर पहुंचे इससे ज्यादा ना कुछ कहते हुए शांति <laughs> शांति जी ओ शान्ती, ओ शान्ती। जी जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बता जी ठीक है। थी थी। थी थी। है। जी शुक्रिया थैंक यू जी थैंक यू हाँ